Please. Acharya ji in fact to be very true let me put this question of purposefulness of life today to meter this is not very clear as i see transformation of phenomena ever changing whether it may be of mineral kingdom vegetable kingdom animal kingdom including rational beings and natural phenomena i teacher nature ever changing how can our rigid made formulas serve the purpose in fact sir what is the purpose of life is not very clear to me should i expect from you the detailed account on this aspect of life sabse pehli baat to ye hai जीवन का अर्थ लाइफ का पर्पस ऐसी कोई चीज ही नहीं है। जीवन स्वयं में ही अपना अर्थ है जीवन से पास और जीवन से अलग कोई मंजिल नहीं है जीवन को ही उसकी पूर्णता में जीना जीवन का लक्ष्य है साधारणतः बैलगाड़ी का अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है बैलगाड़ी का पर्पस, प्रयोजन किसी आदमी को कहीं पहुंचा देना अगर किसी को कहीं नहीं जाना है तो बैलगाड़ी बेकार हो जाएगी उसका कोई अपने में अर्थ नहीं था वो एक साधन थी मीन्स थी। वो स्वयं साध्य नहीं थी फिर व्यक्ति को बैलगाड़ी से कहीं जाना तो जाने का भी अपने आप में कोई अर्थ और प्रयोजन नहीं है जाना भी एक साधन होगा कुछ और पाने के लिए कोई किसी से मिलने जाता होगा धन कमाने जाता होगा विवाह करने जाता होगा तो जाना भी अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं है कोई और प्रयोजन होगा पीछे जिसकी वजह से वो अर्थपूर्ण होगा अगर हम जीवन की सारी क्रियाओं को खोजें, तो हम पाएंगे कि प्रत्येक क्रिया किसी और चीज के संदर्भ में किसी और के रेफरेंस में अर्थपूर्ण है अपने आप में अर्थहीन है तो जीवन की सारी क्रियाओं के संबंध में पूछा जा सकता है कि पर्पज क्या है लेकिन स्वयं जीवन के संबंध में नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि जीवन के बाहर और जीवन से अलग कुछ भी नहीं तो जीवन का तो प्रयोजन है जीवन ही इसलिए जो लोग जीवन को भी साधन बनाना चाहते हैं कोई और साध्य बनाना चाहते हैं कोई कहेगा मोक्ष कोई कहेगा परमात्मा वे समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि तब यही सवाल परमात्मा के संबंध में खड़ा हो जाएगा की परमात्मा का प्रयोजन क्या पर्पज क्या मोक्ष का प्रयोजन क्या है पर्पज क्या है मोक्ष पाके क्या करेंगे और वहाँ जाके वो लोग थके खड़े हो जाते हैं कि अब क्या उत्तर दें तो बजाय इसके कि जीवन के बाहर हम व्यर्थ की कल्पनाओं में खो ये उचित होगा की जीवन तो हमारे हाथ में है जीवन की पूर्णता जरूर हमारे हाथ में है जीवन हमारे हाथ में लेकिन असीम जीवन हमारे हाथ में है जीवन हमारे हाथ में है लेकिन जीवन को कैसे ऐसे, ऐसे जिए कि समग्र आनंद उस उपलब्ध हो सके वो हमारे हाथ का है तो मेरी दृष्टि में जीवन ही परमात्मा है और जीवन ही मोक्ष जो व्यक्ति जीने की कला जान लेता है और जीने की गहराइयों में उतर जाता है और जीने की ऊंचाईया छू लेता है वो आदमी फिर नहीं पूछता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है जीवन अपने लिए काफी जीवन पर्याप्त है हम ये पूछते भी इसलिए नहीं कि जीवन हमारा अधूरा है और पर्याप्त नहीं है इसलिए सवाल उठता है ये जीवन किस लिए ये बहुत सुलझिन जैसी बात है अगर एक आदमी दुख में पड़ा हो तो वो निरंतर पूछता है दुख का प्रयोजन क्या है परपस क्या है मैं दुख में क्यों पढ़ा लेकिन वही आदमी आनंद में उतर जाए तो वो आदमी कभी नहीं पूछता प्रयोजन क्या है मैं आनंद में क्यों हूँ आनंद में होते ही वो प्रयोजन की बात भूल जाता क्योंकि आनंद स्वयं में ही प्रयोजन है एक आदमी को जीवन में प्रेम ना मिले वो आदमी निरंतर पूछता प्रेमहीन जीवन का क्या प्रयोजन लेकिन उसे प्रेम मिले और वो प्रेम में डूब जाए और नहा जाए उस में वो नहीं पूछता कि प्रेम का प्रयोजन क्या है प्रेम अपने में प्रयोजन आनंद अपने में प्रयोजन है प्रेम अपने में प्रयोजन है जीवन अपने में प्रयोजन है।, है और आनंद और प्रेम तो बहुत छोटी घटनाएं है जीवन तो समग्र टोटल का नाम है तो इस समग्र के बाहर कुछ भी नहीं बचता जीवन का मतलब है सब इसलिए बाहर कुछ है ही नहीं जिसके लिए ये साधन बन सके ये तो अपना साधु स्वयं है एंड इन इट और अगर ये हमारे ख्याल में आ जाए तो हमारे जीवन की जो तो दृष्टि होगी वो बुनियादी रूप से बदल जाएगी क्योंकि तब हम न ये पूछेंगे कि हम कहाँ जाए ना हम ये पूछेंगे कि कहाँ है मोक्ष कहाँ है परमात्मा तब हम यही पूछेंगे की जीवन जो मिला है उसे हम कैसे उसकी परिपूर्णता में जी सके और कैसे हम उसकी अंतिम गहराइयों तक डूब जाएं और कैसे जीवन हमारे सामने पूरा प्रकट हो जाए जिस दिन जीवन पूरा प्रकट दिन जाए सवाल ही नहीं होता की कोई जीवन का प्रयोजन श्वास एक आत्म ले रहा है अगर वो से श्वास ले रहा हो तो एक श्वास भी अपने आप तो में अर्थपूर्ण है फिर पूछता की ये क्यों नहीं याद भी पूछता ही तब मुझे श्वास लेना दुखद और कष्ट हो जाए असल में दुख जब जीवन में होता है तब प्रयोजन और सर्कस की बात उठती है जब आनंद होता है तो सर्कस और प्रयोजन की बात नहीं उठती यानी मेरी दृष्टि में दुखी चित्त के लिए ये सवाल है कि जीवन का प्रयोजन क्या है आनंद में ये सवाल निकल जाता इसका उत्तर नहीं मिलता ऐसा नहीं है कि इसका उत्तर बुद्ध को या महावीर को या क्राइस्ट को इसका उत्तर मिल गया है उत्तर है ही नहीं असल में ये प्रश्न ही गिर जाता है विदर्भ हो जाता है ये प्रश्न ही नहीं रह जाता जब हम पूरे आनंद में खड़े होते हैं तो आनंद तो होना ही सब कुछ होता है उसके आगे कोई सवाल नहीं वो जो छोटा सा क्षण भी मिल जाए आनंद का तो वो क्षण इटर्निटी हो जाता है उसके बाहर कुछ है ही नहीं फिर उसके पार कुछ सवाल नहीं उठता उसके पार चित्त नहीं जाता विचार नहीं जाता कल्पना नहीं जाती प्रश्न नहीं जाता फिर हम वही होते हैं तो जीवन अपने आप में अपना लक्ष्य अपना आनंद अपना अर्थ अपना प्रयोजन है। और जीवन को जो किसी और चीज के लिए प्रयोजन बनाएगा वो दुख में पड़ जाएगा कुछ लोग जीवन को धन के लिए प्रयोजन बना लेते धन जीवन के लिए प्रयोजन हो सकता है साधन हो सकता है लेकिन जीवन धन के लिए नहीं है वो आदमी पागल है जो जो सोचता हूं कि धन कमा लिया तो जीवन का अर्थ आदमी समझदार है जो जो धन को जीवन की गहराइयों में उतरने में सहयोगी और साथी बना रहा है मैंने इसको पकड़ा यहां से जीवन न धन के लिए साधन है और न धर्म के लिए कुछ लोग हैं जो धर्म के लिए जीवन का साधन बना हैं पूजा और पाठ और त्याग और तप और सन्यास और सारा जीवन इसमें लगा रहा वो भी वही गलती कर रहे हैं जो धन कमाने वाला करता है प्रार्थना और पूजा और सन्यास वे सभी जीवन के लिए जीवन से ऊपर कुछ भी नहीं ना हो सकता ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए हम जीवन खोने को राजी हैं ऐसी कोई चीज हो नहीं, नहीं सकती क्योंकि तो उसका कोई मतलब नहीं है जिसके लिए हमको जीवन खोना चाहिए अगर मैं ही नहीं बचता हूं तो इस चीज का प्रयोजन क्या है लेकिन बहुत भूले चल रहे हैं। कुछ लोग धन के लिए जीवन दवा देते हैं कुछ लोग धर्म के लिए जीवन गवा देते हैं कुछ किसी और चीजों के लिए जीवन गवा सकते हैं लेकिन मेरी दृष्टि में चाहे जीवन को किसी भी चीज के लिए गवा रहा हो वो गलती कर रहा हो और उससे कभी कुछ उपलब्ध नहीं होता वो भटक जाए, सारी चीजें जीवन के लिए थे और इसलिए और यह बात ख्याल में आ सके तो तो फिर पौधे का जीवन भी आनंदपूर्ण पत्थर का जीवन भी ये सवाल नहीं मेरी नजर में कि आदमी का जीवन ही महत्वपूर्ण है जीवन जहां भी मैं अनंत अनंत अनुपूर्ण सब जगह अपना अंत रहिए सब जगह साधु बही और एक पौधा भी जब पूज से भर जाता है और हवाओं में नाचता है तो किसी बुद्ध से कम आनंद नहीं होता और एक पक्षी भी जब सुबह उठ के गीत गाता आनंद का खुशी का तब वो किसी क्राइस्ट से पीछे नहीं पड़ता इसलिए मेरी दृष्टि में ऐसा भी नहीं है कि जीवन का कौन सा रूप जीवन के सब रूप सब रूप जीवन के अपना लक्ष्य है अपना आनंद उनने छिपा है लेकिन ये हो सकता है कि जीवन के कुछ रूप अचेतन है शायद उन्हें अपना आनंद कभी कोई पता नहीं शायद उसकी भी कॉन्शियसनेस नहीं उसका भी बोध नहीं आ? ये हो सकता है कि जीवन के कुछ स्वरूप अचेतन हो जीवन के आनंद में तो कोई भेद नहीं भेद हो सकता है चेतना और अचेतना बुद्ध के आनंद में और फूल के आनंद में कोई भेद नहीं भेद हो सकता है बुद्ध को आनंद का पूरा बोध है फूल को हो सकता है बोध न हो लेकिन ये भी अभी नहीं कहा जा सकता की उससे बोध नहीं क्योंकि भी बोध के भी बहुत रूप हो सकते हैं, और चूंकि हम एक ही बोध को जानते हैं आदमी के बोध का तो फूल में हमें आदमी का बोध नहीं दिखाई पड़ता इसलिए हो सकता है हम कहे चले जा रहे हैं कि वो अवराज नहीं कर सकता ऐसा प्रतीत होता है कि बोध विकसित हुआ है सारा विकास बोध का विकास आनंद का नहीं लेकिन बोध के साथ खतरा भी शुरू होता है बोध के साथ बड़ा खतरा ये है कि बोध भटका भी सकता है क्योंकि आदमी या बोधपूर्ण प्राणी तब स्वयं सोचने लगता है कि मैं क्या करूं क्या ना और पौधा स्वयं नहीं सोचता कि क्या करूं जो होता है उसे जीता है पक्षी स्वयं नहीं सोचता कि मैं निर्णय करूं जो जीवन उसे देता है उसे बोकता है आनंदित होता है इसलिए न कोई पौधे को चिंता है न पक्षी को कोई चिंता है आदमी को चिंता क्योंकि आदमी स्वयं तय करता है मैं क्या करूं जीवन ने आदमी को चुनाव का मौका दिया है इस मौके में भटक जाने की पूरी संभावना है फूल कभी नहीं भटकता फूल सदा आनंद को उपलब्ध हो जाता है इसलिए आनंद शायद फूल का एक अर्थ में यांत्रिक है क्योंकि उसे भटकने का मौका ही नहीं उसके उस आनंद में भी एक तरह की स्वतंत्रता मालूम होती है ये फर्क है आदमी जब आनंद को उपलब्ध होता है तो उसकी स्वतंत्र अनुभूति होती है वो खुद गया है वहां तक भेज नहीं दिया गया प्रकृति में इंस्टिंग नहीं है अचेतन नहीं है चेतन होता है लेकिन खतरा है क्योंकि भटक भी जाता है और इसी में अभी मनुष्य जाति भटक रही है इसलिए थोड़े से मनुष्य कभी जीवन के पूरे आनंद को उपलब्ध हो पाते है अधिक तो भटक जाते हैं अधिक तो भटक जाते हैं तो जाते है कि साधन को साधु समझ लेते हैं और साधु को भूल ही जाते हैं लेकिन जिन्हें दिखाई पड़ता है वो यही कहेंगे जिन्हें भी दिखाई पड़ता है वो यही कहेंगे कि, कि किन्ही रूपों में जीवन हो पदार्थ में सौधे में पक्षी में कितना ही मूर्छित कितना ही अंत कि हमें मालूम पड़ता हो लेकिन सब जगह जीवन अपना लक्ष्य है अपना है और जीवन सब जगह पूर्ण होने की चेष्टा करता है इसे हम धर्म की भाषा में कहें तो जीवन को हम परमात्मा व्यक्त हैं और परमात्मा अपने को सब तरफ अनुभव करने की पेशा करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की हम क्या नाम देते हैं हम इसे चाहे तो मोक्ष कहें निर्माण कहें क्यूँकी जीवन जब पूर्ण रूप से उपलब्ध होता है तो मुक्त हो जाता है उसके सब बंधन गिर जाते हैं उसकी सब सीमाएं गिर जाती है उसका सब दुख गिर जाता है सारी चिंताएं गिर जाती है स्वयं का बोध भी गिर जाता है सिर्फ आनंद की पुलक ही रह जाती है उस स्थिति को हम चाहे मोक्ष कहें चाहे निर्माण करें लेकिन अच्छा होगा कि हम उसे जीवन ही करें क्योंकि इस पर शब्द भी गंदा हो गया है इतना जूठा और इतना बासा हो गया है इतना उपयोग किया गया उसको और इतना दुरुपयोग किया गया है और इतना शोषण किया गया है उस नाम के और उस नाम के साथ इतनी दुकानें खड़ी हो गई और मनुष्य के मन में उस नाम के साथ जो एसोसिएशन थे वो अत्यंत दुखद और दुर्घटना पूर्ण हो गए इसलिए अब उचित है कि कुछ वर्षों के लिए उस शब्द को उपयोग ही न किया जाए ऐसा ही मोक्ष के साथ हुआ है क्योंकि मोक्ष पाने वाले लोगों ने मोक्ष को जीवन के ऊपर रख दिया और तब मोक्ष मृत्यु का ही पर्यायवासी हो गया तो मोक्ष शब्द भी बाधा डाल रहा है वैसे ही निर्वाण भी बाधा डालने लगा है। असल में जिन शब्दों का मनुष्य जाति ने पिछले अतीत में उपयोग किया है उन सब उपयोगों के साथ ऐसे संदर्भ जुड़ गए हैं कि अब उन शब्दों में मेंजगी नहीं रह गई इसलिए अच्छा है कि हम जीवन का ही उपयोग करें हम कहें जीवन ही परमात्मा है जीवन ही मोक्ष है हम कहें कि जीवन ही सब कुछ है। इसी के साथ अगर में ये ख्याल आ जाए तो धर्म का जो अभी तक एक रूप रहा है अ लाइफ निगेटिव जीवन का विरोध करने वाला वो बिलीव कर धर्म का अब तक जो रूप रहा है वो है जीवन निषेध का क्योंकि धर्म ने जीवन के ऊपर कुछ लक्ष्य खड़े कर लिए थे जो बिल्कुल ही काल्पनिक और झूठे और उन लक्ष्यों के लिए जीवन को कुर्बान करना जरूरी था तो जीवन के सब रूपों को सिकुड़ने की लंबी प्रक्रिया धर्म ने आदमी को सिखाई धर्म का आज तक का जो रूप रहा है वो किसी न किसी अर्थों में आत्मघाती रहा है आदमी सिकुड़े, सिकुड़े, छोड़े छोड़े त्याग करे बचे जीवन से भागे पलायन करे तब उसे लक्ष्य मिल सके बड़े आनंद की बात है और बड़े आश्चर्य की कि जीवन का प्रयोजन पाने के लिए जीवन को छोड़ना पड़ेगा ये इतनी उल्टी और मूर्तापूर्ण बात है जिसका कोई हिसाब नहीं अगर जीवन का ही प्रयोजन पाना है तो जीवन को पूरा जीना पड़ेगा छोड़ने से कैसे जीवन का अर्थ पूरा होगा छोड़ने से तो मृत्यु का अर्थ पूरा हो सकता है मरने का अर्थ पूरा हो सकता है मरने का प्रयोजन मिल सकता है जीवन का नहीं मिलेगा लेकिन ये एक ये एक है ये की तक रही और वो इसलिए रही कि जीवन का अर्थ खोजने में कुछ लोगों ने जीवन के ऊपर एक साध्य निर्धारित किया कि ये साध्य इसे पाना है इसे पाना है तो जीवन को छोड़ो और साध्य की तरफ जाओ मैं कहना चाहता हूँ की जीवन के को ऊपर कोई साध्य नहीं जीवन में जाओ गहरे और गहरे उसके पूरे अंत में उतर जाओ जीवन के सांस बिल्कुल एक हो जाओ जीवन कहीं भी विरोधी ना रहे जीवन से चित्त में कहीं भी कोई मैसेज ना रहे इनकार ना रहे अस्वीकार ना रहे इतनी टोटल एक्सेप्टेबिलिटी इसको मैं आस्तिकता कहता मेरे अर्थ में उस आदमी को आस्तिक नहीं कहता जो ईश्वर को मानता है उस आदमी को आस्तिक नहीं कहता जो मोक्ष को की खोज में लगा है आस्तिक में उसे कहता है जिसने जीवन की परिपूर्णता को उसके समग्र रूपों में पूर्ण स्वीकार कर लिया जिसके मन में कोई इंदार नहीं जीवन को जीवन जैसा आए वो राजी। अंधेरा तो भी रांची है उजेला तो भी रांची दुख तो भी रांची है सुख तो भी रांची है फूल तो भी राजी है कांके तो रांची जीवन जैसा है वो उसके साथ पूर्ण रूप से जीने को राजी ऐसे व्यक्ति का मेरे मन में अर्थ है आस्तिक जीवन को उसकी पूर्ण श्रद्धा उपलब्ध हुई है और जीवन के बाहर उसकी कोई श्रद्धा नहीं है ऐसा व्यक्ति अगर जीवन को खोजता चला जाए तो, तो एक दिन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सारे जीवन के साथ एक हो जाता है उस समग्र जीवन में चांद तारे भी होते हैं पौधे वे पक्षी भी होते हैं उस समग्र जीवन में मनुष्यता भी होती है और जीवन के ऐसे बहुत रूप होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते क्योंकि तो तब समग्र ही एक होता है, तब ऐसा ही होता है जैसे किसी लहर ने पूरे समुद्र के साथ अपनी एकता को जान लिया तब उस लहर को मिटने का डर भी मिट जाता है लहर तो मिटेगी ही लहर तो मिटेगी ही लहर की तरह जीने का बच रहने का कोई उपाय नहीं है जरूरत भी नहीं लेकिन जिस लहर ने ये जान लिया कि पूरे सागर के साथ में एक हूँ अब उसके मिटने ना मिटने का कोई अर्थ नहीं वो अब एक अर्थ में कभी नहीं मिटेगी लहर के अर्थ में मिटेगी सागर के अर्थ में होगी अब सागर के अर्थ में होना इतना महान है की लहर के अर्थ में मिट जाना आनंदपूर्ण ही जिन लोगों ने जीवन के ऊपर लक्ष्य रखे उन सबको ये डर भी पैदा हो गया कि कहीं हम मिट न जाए मर न जाए मृत्यु के बाद क्या होगा इसलिए सारे पुराने धर्म मृत्यु के आसपास घूम रहे हैं, और उनका सवाल यही कि मृत्यु के बाद क्या होगा क्योंकि जीवन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया अगर वो जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार कर ले तो मैं मरूंगा लेकिन जीवन नहीं मरेगा और मैं एक लहर जो आती है और जाती है लेकिन जिससे लहर बनी है वो ना आता ना जाता वो बना रहता वो बना रहता व्यक्ति मिटेगा अहंकार मिटेगा इगो मिटेगा जीवन नहीं लेकिन जिन लोगों ने जीवन से भिन्न लक्ष्य बना लिए वो कहते हैं मुझे बचना चाहिए मेरी आत्मा बचेगी कि नहीं मैं बचूंगा कि नहीं मैं ये नाम वाला व्यक्ति इस, इस भांति का व्यक्ति बचेगा कि नहीं ये सवाल है मैं अगर बसता हूं तो ठीक नहीं तो सब बेकार है ऐसे व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो अपने बचने में सारे जीवन को खो रहा है जबकि उस जीवन के साथ ही उसका होना है लहर को पता ना भी हो कि मैं सागर के साथ एक हूँ हो सकता है लहर छलांग लगाई है सागर की छाती पर चांदारों की तरफ उठी है सूरज की तरफ उठी है और भूल गई है की नीचे कहाँ से आई आकाश को देख रही है। और उसे पता भी नहीं है कि जिसके साथ में एक हूं एक हूं चाहे पता हो चाहे ना हो तो शायद लहर डर भी सकती कहीं मैं मिट ना जाऊंगी वो बचने की कोशिश भी कर सकती है बचने की कोशिश का एक ही मतलब हो सकता है कि वो फ्रोजन हो जाए वो बर्फ की तरह जम जाए तो वो बच सकती लेकिन तब भी वो मर जाएगी क्योंकि लहर का होना उसके चिंचन होने में था उसका जीवन उसके लहर होने में था उसकी चिंचनता में उसकी जीवन उसकी गति में थी बर्फ की तरह फ्रोजन हो गया वो लहर नहीं रह गई और सागर भी नहीं रह गई जो, जो, जो बड़ा दुर्घटना घटी वो ये घटी की वो लहर भी मिट गई और वो सागर भी नहीं रह गई वो लहर भी मर गई और सागर होने में भी मुश्किल पड़ गई जितने लोग अहंकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो फ्रोजन हो जाते चाहे धन से बचाए चाहे यश से चाहे धर्म से चाहे भगवान से जो लोग भी जीवन को मेरे जीवन को मैं बच जाऊँ इसकी कोशिश में लगे वो उस लहर की तरह जो बर्फ की तरह सख्त हो गई, बस तो गई लेकिन मर गई बचने खास वो लहर रहती और जानती है की मैं सागर से एक हूँ मेरे मिटने का कोई उपाय नहीं मैं मिटूंगी लेकिन फिर वो नहीं मिटेगा जिससे मैं हूँ जब मैं नहीं थी तब भी वो था जब मैं नहीं रहूंगी तब भी वो होगा वो होगा जीवन सदा होगा हम आएंगे और जाएंगे हम बनेंगे और बिगड़ेंगे हम पैदा होंगे और मिटेंगे और जीवन सदा होगा जीवन अनंत है जीवन इटर जीवन शाश्वत है लेकिन हमें हमारी फिक्र है हमारी इस फिक्र ने हमें जीवन के साथ तादाद और एकता साधने में डर पैदा कर दिया क्योंकि जो भी व्यक्ति जीवन के साथ तादादी साधना चाहता है उसको लिखना पड़ेगा उसको जानना पड़ेगा हमें वो नहीं तभी वो जीवन के साथ इसलिए ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे जीवन की पूर्णता को हम नहीं जान पाते उसमें एक कारण और वो ये है कि मैं अपने को बचाना का बहुत अद्भुत वचन है की जो लोग अपने को बचाएंगे वो मिल जाएंगे और जो अपने को खो देते वो बच जाते उस खोने में बच जाते उससे एक हो जाते हैं जिससे एक है ही और जिससे आते हैं और जिसमें लौटते हैं। जीवन का अर्थ है वो सागर जहाँ से हम आते हैं और जहाँ छलांग लगाते हैं वापस लौटते हैं। ये छलांग लगाना भी आनंदपूर्ण है और ये आना भी आनंदपूर्ण है और ये वापस लौटना भी इतना ही आनंदपूर्ण है जो व्यक्ति जीवन की इस दृष्टि को समझेगा उसके लिए मृत्यु दुखदायी नहीं वो ऐसे ही है जैसे दिन भर श्रम के बाद रात हम सो गए श्रम भी आनंदपूर्ण जागना भी आनंदपूर्ण सोजाना कम आनंदपूर्ण दिन का प्रकाश भी आनंदपूर्ण था रात का अंधकार भी अद्भुत पूरा जीवन एक दिन है सिर्फ रात मौत सिर्फ दिली फिर लहर उठ सकती है फिर लहर उठ सकती है लहर उठती रही है उठती रही लेकिन जिन लोगों ने जीवन के पास कोई लक्ष्य बनाया था जीवन है जीवन था जीवन रहेगा हम बूंद और लहर से ज्यादा नहीं है और अगर हमें यह ख्याल में आ जाए तो फिर हम जीवन को एनक्लोज करने का सब तरफ से बंद करने की चेष्टा छोड़ देंगे फिर द्वार खुले रहेंगे क्योंकि जो आया है वो जाएगा जो मिला है वो छूटेगा जो हुआ है वो बिखरेगा I mean, बिल्कुल ही जीवन और मृत्यु दो चीजें नहीं जीवन है उसका आनंद मृत्यु है उसका जान उसका जिसको हम जीवन कहें जीवन और मृत्यु दो चीजें नहीं है एक है आगमन एक है विधान लेकिन उसी का जिसको हम जीवन कहते हैं जीवन जब आता है रूप लेता है आकार होता है आकार बनता है प्रगट होता है अभिव्यक्त होता है मैनिफेस्ट होता है तब तो हम उसे स्वीकार करते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मैनिफेस्ट होने के पहले वो कहां वो मृत्यु में ही था एक लहर उठी अभी जब नहीं उठी थी तो लहर कहां थी वही जहां लहर जीवन और मृत्यु ऐसी है जैसे कि भीतर जाती श्वास बाहर जाती श्वास इन ब्रीदिंग आउट ब्रीथिंग और वही बहस भीतर जाती वही बाहर चली जाती बड़े जीवन में वही हम आते हैं जन्म के साथ मृत्यु के साथ हम वापस हैं। इसे हम पूरे जीवन की श्वास की एक प्रक्रिया कह सकते हैं पूरा जीवन जो है श्वास ले पुराणों की भाषा में कहें तो ब्रह्मा की श्वास पुराण ऐसा कहते हैं कि सृष्टि पूरी सृष्टि ब्रह्मा की एक श्वास फिर प्रलय ब्रह्मा की श्वास का ये, बहुत ही ठीक है बात ये ऐसा ही है एक बीच फूटा अंकुर बना पत्ते आए फूल खिले ये फिर झड़े पत्ते गिरे वृक्ष सूखा श्वास वापिस लौट गई एक बच्चा पैदा हुआ जवान हुआ जवानी पर श्वास अपने पूरे पुरजोश पूरे अर्थ में है फिर आदमी बोला हुआ श्वास वापस लौटने लगी फिर आदमी मर गया श्वास वापस लौट गए श्वास अनंत बाद उठेगी अनंत बाद जाएगी और आएगी जो इस सत्य को समझ लेगी जीवन और मृत्यु एक ही गाड़ी के दो चाक हैं दोनों से ही चलना है होने के दोनों ही सहारे हैं एक लाता है एक मिल जाता है उसे फिर मृत्यु का बहन और जीवन की पूर्ण स्वीकृति में मृत्यु की स्वीकृति सम्मिलित है जीवन की पूर्ण स्वीकृति में टोटल कुछ भी अस्वीकृत नहीं नहीं है, कुछ है कुछ ही जो भी है वो सब स्वीकृत है और जब कोई समग्र जीवन को इस बात स्वीकार करता है तो आनंद को ब्लिस को उपलब्ध होता है क्योंकि तब दुख का कोई कारण नहीं रह गया क्योंकि तब दुख भी स्वीकृत है उतने ही सरलता से स्वीकृत जितने सरलता से सुख स्वीकार होता है तब इंकार ना रहा वैसे आदमी में वो इंकार करते ही नहीं वो गुलाब के फूल को उतने ही आनंद से लेता है जितने गुलाब के कांटे को और अब वो जानता है कि कांटा और फूल किसी गहरे प्राण में इकट्ठे है जहाँ से कांटा आ रहा है वहीं से फूल आ रहा है और कांटे और फूल की योजना में एक ही प्राण का हाथ है एक ही वृक्ष का एक ही पौधे का एक ही जीवन का वो हमारी भूल थी की हम कांटे को अलग करें फूल को अलग करें। वो हमारा ऊपर से देखना था, भीतर हम उतरे नहीं गए तो जहाँ से जवानी आ रही वही से बुढ़ापा भी आएगा और जहाँ से जन्म आया वही से मृत्यु भी आएगी जहाँ से सुख आते वही से दुख भी आएंगे और जब सुख दुख जीवन मृत्यु अंधकार प्रकाश कांटे फूल एक साथ स्वीकृत हो जाते है सम्भाव ऐसी स्वीकृत हो जाते हैं तो जो दफा पैदा होती है उस दफा का नाम आनंद है आनंद सुख का पर्याय वाची नहीं जरा भी नहीं जरा भी नहीं आनंद का मतलब सुख नहीं संतोष नहीं आनंद का मतलब जहां संतोष असंतोष बराबर हो गए आनंद का मतलब है जहाँ सुख और दुख एक ही मूल्य रखते हैं आनंद का मतलब जहां द्वैत ना रहा द्वंद ना रहा डुअलिज्म ना रहा जहां हमने सबको ही अंगीकार कर लिया क्योंकि हमने पाया ये कि सब एक का ही हिस्सा है इनकार करोगे कैसे आधे को छोड़ोगे कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अंधेरे को छोड़ दे और प्रकाश को बचा दे प्रकाश बचेगा अंधेरे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जन्म को बचा लें और मृत्यु को छोड़ दें? जन्म बचेगा मृत्यु के साथ जिसको ये दिखाई पड़ गया कि सब द्वंद सब द्वैत एक ही अद्वैत में समाहित है एक के भी हिस्से है वो हंसने लगा उसने कहा कि बात खत्म हो गई अब कुछ बचाना नहीं अब कुछ छोड़ना नहीं अब जो है वो है इसको बौद्धो ने बहुत अच्छा नाम दिया इसे वो कहते हैं ऐसी है। भावना रहा की वो ऐसी हूँ ये भी सवाल न रहा चीजें ऐसी हैं जन्म होता है मृत्यु होती है मित्र मिलते हैं बिछलते हैं प्रेम आता है जाता है ऐसा होता है थिंग्स आर सच जब एक आदमी ऐसा कहने लगा कि थिंग्स आर सच ऐसी चीजें हैं कि फूल भी खिलता है कांसे भी होते हैं जब एक आदमी को ऐसा दिखाई पड़ने लगा कि चीजें ऐसी हैं और जब उसने ये भी कामना छोड़ दी कि वो ऐसी होनी चाहिए क्योंकि होनी चाहिए का ख्याल उसी को पैदा होता है जो इनकार करता है जो कहता ऐसा नहीं ऐसा तब वो आदमी अपने को जगत पर ठोक रहा है जीवन पर अपने को ठोक रहा है वो जीवन से बड़े होने की कोशिश में हो गया कि ऐसा हो ऐसा आदमी दुखी होगा पीड़ित होगा क्योंकि वो चाह रहा है वो असंभव सब जुड़े हुए हैं आधा नहीं बचाया गया ऐसा जिसको दिखाई पड़ गया वो आनंद को उपलब्ध हो गया क्योंकि अब उससे कोई दुख ना रहा कोई सुख ना रहा जो आया स्वीकार किया जो नहीं आया तो भी स्वीकार किया तब मित्र आए तो सुख है मित्र जाए तो सुख है सुख का मतलब ये कि अब दोनों स्थितियों में वो कोई चुनाव नहीं करता अब वो च्वाइस हुआ अब उसके कोई चुनाव नहीं कोई विकल्प नहीं है सब ठीक है सब ही ठीक है अब हाँ और ना में भी उसे कोई जरूरत न हो अब हाँ और ना भी बराबर हो गए। ऐसा धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति पूर्ण स्वीकार को सब्त होता तो आस्तिकता पैदा होती आस्तिक नास्तिकता को भी स्वीकार करता है कि चीजें ऐसी हैं कि कोई कह सकता है कि ईश्वर नहीं है परम आस्तिक नास्तिक से भी नहीं लड़ने जाएगा क्योंकि वो ये कहेगा कि ठीक है ये भी हो सकता है कि एक आदमी ये कह सकता है कि ईश्वर नहीं है क्योंकि जहाँ ईश्वर है ऐसा कहने वाले लोग होंगे तो वहाँ ईश्वर नहीं है ऐसा कहने वाले लोगों की भी जरूरत है नहीं तो ये है व्यर्थ हो जाएगा वो नहीं के साथ ही खड़ा हो सकता वो भी एक व्यक्त तब वो आस्तिक को भी कहता तू भी ठीक तब वो नास्तिक को भी कहता तू भी ठीक तब कोई जगह नहीं है तब वो उस जगह खड़ा हुआ है जहाँ सब विरोध समाहित हो जाते हैं और जहाँ सब विरोधी चीजें एक ही में लौट आती ऐसे बिंदु पर खड़ा हुआ व्यक्ति जीवन को उपलब्ध हुआ है। हाँ अब तो कोई सवाल ना रहा यहाँ विचार का कोई सवाल हाँ। नहीं क्योंकि विचार वही तक है जहाँ तक चुनाव जहां तक च्वाइस है ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए तो कुछ निकालना है कुछ हटाना है कुछ बनाना है कुछ बिता ऐसा व्यक्ति तो जो है वर्षा आती है तो आनंदित होता है और धूप निकलती है तो आनंदित होता है सर्दी आती तो है तो आनंदित एक फकीर के पास और उसने पूछा कि तुम तो तुम्हारी साधना क्या है तो उस फकीरने का मेरी कोई साधना नहीं क्योंकि साधना वे करते हैं जो कुछ इनकार करते हैं और कुछ पाना चाहते हैं यहाँ तो सभी स्वीकार है साधना का क्या सवाल साधना तो वहां कुछ पाना यहाँ तो जो मिल जाता सो जो नहीं मिलता है ठीक जो यही साधना है अगर साधना ऐसे कहो उस आदमी ने का, मैं समझा नहीं फिर भी करते क्या हो करते क्या रहते उस आदमी का कुछ भी नहीं जब भूख लगती खाना खा लेते और जब नींद आती तब नींद टूटती तो वो का ये तो करते मगर इसमें करने जैसा क्या है उस फकीर में का तुम नहीं करते तुम्हें जब भूख लगती है तब तुम सिर्फ खाना ही नहीं खाते और बहुत कुछ भी करते रहते हो साथ ही करते भूख लगी तो खाना खा लेता और मैं क्या खाना खाता हूँ भूख खाना खाती मैं तो देखते ही कि भूख खाना खा कभी ऐसा भी हो जाता है कि खाना नहीं मिलता तो मैं देखता हूँ तुम भूख परेशान हो मैं देखता हूं ऐसा होता रहता है भूख भी स्वीकार है पूजन भी स्वीकार है दोनों मुझे साथ भूख है तो भोजन है भूख भी रहेगी पूजन भी रहेगा जो है ठीक ऐसी जो भाव दशा है तो ऐसा व्यक्ति हमें समझना चाहिए जिस नदी में कोई व्यक्ति फ्लोट कर रहा हो अब वो तैर नहीं रहा वो ये नहीं कि मुझे गाँव पहुंचना उस किनारे उसे कहीं नहीं पहुंचना उसे पहुंचना ही नहीं वो जहाँ है है, तो वो है। नदी जहाँ ले जाती है वो जा रहा है नदी कभी बड़ी हो जाती है तो वो देखता है नदी बड़ी हो गई नदी कभी चिकुड़ जाती है से नदी कभी तेजी से बहती तो वो तेजी से बहता है नदी कभी मंदिर मंदिर गति क्यों हो जाती आनंद तो वो कुछ करते ही नहीं वो कुछ करता ही नहीं वो सिर्फ है। ऐसी जीवन की जो परम दशा है, वहां सिर्फ बहना है जीवन के साथ एक होना, जीवन की धारा संयुक्त हो जाना वहां व्यक्ति को अर्थ प्रयोजन जीवन का उपलब्ध होता है वो है आनंद वो है परिपूर्ण शांति लेकिन कोई ये कोशिश करे कि हम ऐसा आनंद पाने के लिए जीवन को साधन बना ले तो गलती में पड़ गया वो तो जीवन जीने से सहज उत्पन्न होता वो बल प्रोडक्ट उसको कोई जीवन का लक्ष्य नहीं बना सकता कोई आदमी ऐसा सोचे कि मैं जीवन का लक्ष्य बना लू कि आनंद पाते रहूंगा तो वो गलती में पड़ गया ये ऐसी ही भूल हो जाएगी जैसे कि हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं के साथ भूसा पैदा होता है फिर एक आदमी कहे कि हमें तो भूसा ही पैदा करना है तो वो भूसा बोने लगे तो फिर ना तो भूसा पैदा होगा ना गेहूं पैदा होगा बल्कि जो हाथ का भूसा था वो भी सड़ जाए गेहूं के साथ भूसा पैदा होता वो बाई प्रोडक्ट है वो सीधा पैदा नहीं होता गेहूं पैदा हो जाए तो भूसा उसके साथ आता है आनंद जीवन का लक्ष्य ही बनाया जा सकता क्योंकि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता वो तो जीवन मिल जाए तो आनंद पीछे चला आता है जैसे गेहूं किसान साथ भूसा चला है। वो बाई प्रोडक्ट उसे कहीं खोजने नहीं जाना होता वो तो जैसे जैसे हमें जीवन गहरा होता है वैसे वैसे वो मिलता चला जाता है वो जीवन की छाया है वो जीवन के साथ क्या तुम आए हो यहाँ मैं तुमसे कहूँ की अपनी मैं तुम्हें नहीं करता मैं तुम्हारी छाया को लाना चाहता हूँ तो तुम्हारी छाया को कभी नहीं ला सकता तुम्हारी छाया को लाने का कोई उपाय नहीं है वो तुम्हारे साथ आती है तुम्हारे साथ जाती है तुम आ गए तो तुम्हारी छाया आ गई इसलिए मैं तुम्हारी छाया की फिक्री नहीं करता तुम आओगे तो वो वा आने वाली है आनंद जीवन की छाया है जैसे जैसे जीवन गहरा होता आनंद चला लेकिन आदमी के तर्क में भूल हो गई उसको उसने आनंद को भी लक्ष्य बना दिया कुछ लोग आनंद को ही खोज रहे जिंदगी भर और जिंदगी गंवा रहे और आनंद उन्हें मिलेगा नहीं क्योंकि आनंद कोई ऐसी चीज नहीं जो अलग मिल जाए वो तो उसे मिलता है जो सुख और दुख में जन्म और मृत्यु में सम्भाव से बहने की क्षमता को उपलब्ध हो है और ये क्षमता जैसे जैसे हम जीवन में गहरे उतरते हैं अपने आप उसको उत्पन्न होने लगते इसलिए मेरा कहना है जीवन से भागो मत जीवन में उतरूंगा और कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें हम पापी कहते हैं वो जीवन में ज्यादा गहरे उतर जाए और जिन्हें हम पुण्यात्मा कहते हैं वो बिल्कुल ठोसे रह जाते वो जीवन से इतने डरे होते हैं वो कभी उतरे इसलिए मेरी दृष्टि में तो जीवन में उतरो सब तरफ से जीवन में उतरो जहां जहाँ से जीवन में उतरने का अगर भोजन कर रहे हो तो इतनी डराये से इतने रस से करो कि भोजन भी जीवन में उतरने का रास्ता बन जाए अगर प्रेम कर रहे हो तो पूरे डूब जाओ अगर संगीत सुन रहे हो तो मिट अगर तैर रहे हो तो खो जाओ छोटी सी छोटी घटना और ध्यान रहे जीवन कोई ऐसी अलग चीज नहीं कि कहीं रखी हुई कि हम जाएंगे और मिल जाएगी वो तो हमारा रोज रोज जीना ही जीवन है। और जो हम जी रहे उसको हम इंटेंसिटी से टोटलिटी से परिपूर्णता से और सघनता से जीने चले इस स्नान भी कर रहे हैं तो ऐसे करे जैसे स्नान भी अपने आप में कर जिसका कोई और लक्ष्य नहीं तो फिर स्नान में भी वो झलक आ जाएगी जो जीवन की झलक है दौड़ रहे हैं तो ऐसे दौड़े से जीवन का बस यही लक्ष्य है जो कर रहे हो उसमें इस तरह एक हो जाए कि अलग होना ही न रह जाए तब प्रतिपल प्रतिपल ऐसा जीते क्षण क्षण ऐसा जीते जीवन की परतें वो करती हैं और डिस्कभरी अविष्कार होता एक दिन जब जीवन सुन पूरा का पूरा हमारी नस नग रण कण में, में, में दौड़ने लगता है स में प्रवाहित होने लगता है तब फिर हम ये पूछते हैं कि जीवन का पर्पज क्या है तब हम जानते हैं कि मिल गई आ गई वो मंजिल और तब हम हैरान होते हैं कि मंजिल तो सदा पास ये तो हम थे ही इसे हमने कभी जाना नहीं क्योंकि हम कोई लक्ष्य खोज रहे थे इसे ऐसा कहा जा सकता है जो जीवन का प्रयोजन खोज रहे हैं वो प्रयोजन को खो देंगे और जो जीवन को खोज लेते हैं हमें प्रयोजन भी नहीं जाए Mm -hmm. As <clears throat> well. I here I have one doubt but how humanity which has been conditioned in centuries can free from the past events of life and what type of measures you suggest so that the new education should be created which should give understanding so that people should understand at large the purpose of life i think uh, so one crucial education atitni sanskarish kiya hai aaj hi ko bahut se galat dharana hai मजे की बात तो ये है कि गलत धारणाए तो गलत होती ही है असल में धारणा मात्र ही गलत होती है क्योंकि सब तरह की धारणा हमें पूर्ण को देखने में बाघा डालती है किसी भी तरह की धारणा धारणा का मतलब होता है अंत धारणा का मतलब होता है क्यूसी जिससे हम देखेंगे आकाश को खिड़की से देखा जा सकता है लेकिन वो आकाश नहीं चौकटे में कहीं आकाश जड़ा जाता और चौकटे से देखा गया आकाश बुनियादी रूप से झूठ आकाश का कोई आकाश कार से विस्तार अनंत विस्तार और खिड़की से जो दिखता है वो चौकटे में आकाश का अर्थ ही है स्पेस अनंत और चौकटे से जो दिखता है वो सीमित टुकड़ा तो वो तो वैसा ही है जैसे कि हमने पेंटिंग में आकाश देखा वो आकाश वो आकाश नहीं है जो खुले आकाश के नीचे खड़े होकर दिखाई पड़ता है जीवन भी अनंत है आकाश की भांति ही इसलिए कोई भी धारणा बाधा देती है कोई तो भी कंसेप्ट चौकता बन जाता है। ने मनुष्य को बहुत से चौकटे दिए बहुत से पैटर्न ढांचे धारणाएं दी जीवन को कैसे जिए ये भी बताया कौन सा जीवन का रूप ठीक है कौन सा गलत है ये भी बताया क्या पाप है क्या पुण्य है ये भी समझाया क्या करना क्या नहीं करना यह भी बताया कौन सा लक्ष्य पाने योग्य कौन सा छोड़ने योग्य ये सब बता दिया इस सब बताने में ही आदमी मर गया सब बताने में आदमी इतना बोझुल हो गया है कि जीना जीना ही असंभव है तो हम एक तरह का अभिनय कर रहे हैं जीने गए बताया है ये सारा बताना बहुत महंगा पड़ गया है ये दिखावट बहुत महंगी पड़ गई है और आदमी ये ही नहीं पाता प्रेम कैसे करना ये भी बताया और तब प्रेम करना असंभव हो, हो जाता क्योंकि जीवन में जो भी गहरा है वो वो वो सदा सदा नहीं बताने से नहीं होता।, होता मैं चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति को ये ख्याल आ जाए कि ढांचे चौकते जीवन के आकाश को नहीं बता और आ सकता है क्योंकि प्रत्येक इतने दुख में जी रहा है इतनी परेशानी में इतनी चिंता में जी रहा है इसका कोई हिसाब नहीं और अगर ये ख्याल आ जाए कि घर के बाहर दीवालों के बाहर बड़ी खुली हवा सूरज की रोशनी और आकाश और बहुत फूल खिले बहुत संगीत तो इस घर के भीतर इस धुएं में इस बंद दीवार में इस गंदगी में बैठने का कोई कारण नहीं चाहे इस घर में कोई हजारों वर्ष पे रह रहा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये ख्याल रिमेम्बरिंग कहीं इन दीवारों में घेरे होने की वजह से तो दुख में नहीं हूँ तो आदमी तत्काल बाहर हो जाता है। यानी बाहर होने में ऐसा नहीं है कि हजारों वर्ष हम इस ढांचे में डले तो बाहर होने में कठिनाई होगी एक दफा स्मरण आ जाए ये अवेयरनेस एक दफा ख्याल आ जाए की ये सारा दुख सारी चिंता इस घेरे की वजह से तो बाहर निकलना एक क्षण में हो जाता है और हजारों लाखों वर्षों की परंपरा भी बाहर निकलने से रोक नहीं सकती एक सेकंड में ये निकलना हो जाए। तो ये है बात सच कि आदमी में घिरा है बंद है पुराने सिद्धांतों से बंधा है शास्त्रों से बंधा है सब बता दिया गया उससे पुराने गुरुओं ने बहुत गुलामी पैदा की है वो सारी गुलामी उसकी छाती पे लेकिन ये सारी गुलामी उसने स्वीकार की है इसलिए उसने पकड़ी है इसलिए और पकड़ी उसने इसलिए कि इससे आनंद मिलेगा ये तो वो पकड़ता भी नहीं इसको और आनंद मिला नहीं इसलिए इस गुलामी को छुड़वाया जाना बहुत कठिन नहीं है एक दफा ख्याल भर गुलामी की बात है कि ये, ये पकड़ तुझे परेशान किए हुए बाहर आ और देख तो कोई धारणा हमारी आत्मा नहीं बन गई कोई धारणा हमारी आत्मा नहीं और कोई खिड़की हमारे प्राण नहीं सिर्फ हम कमरे के बीच तो खिड़की बिचारे हमको बांधे हुए हम कमरे के बाहर हो जाए तो खिड़की चिल्लाएगी नहीं पुकारेगी नहीं रोकेगी नहीं खिड़की अपनी जगह पड़ी रहेगी ठीक ऐसा ही हमारे चित्र पर जो ढांचा है उस वो हमारी आत्मा का हिस्सा नहीं हो गया हो ही नहीं सकता हम किसी भी क्षण बाहर आ सकते हैं बिल्कुल सडन भी हो सकता है इसके लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई कोई नहीं करे तब हो ये एक मूमेंट एक क्षण में भी हो सकता है और अक्सर एक ही क्षण में होता है और जब होता है एक ही क्षण में होता है एक दफा ख्याल आ जाए कि ये ही। और आदमी लौट पाता है और बाहर हो जाता है ये जो कठिनाई है कठिनाई इसी बात की है कि उसी भ्रांति में हम जिये चले जाते हैं जो हमारे दुख का कारण है उसे हम अपने आनंद को खोज का आधार बनाए होंगे और वही जूता थीम दे रहा है और पैर को घाव बना रहा है और हम उस जूते को इतनी पहने हुए कि इस जूते के बिना चलेंगे गए और वो जूता चलने ही नहीं दे रहा है उसकी खील हमारी जान लिए ले रही है लेकिन हमको ये ख्याल है कि जूते के बिना बड़ा तो पैर बड़ा असुरक्षित हो जाए तो खील वाले जूते को कहीं वही चल रहे ये स्मरण और दिलाने की बात है और इसलिए मेरा काम किसी गुरु का काम नहीं मेरा काम कोई उपदेशक का काम भी नहीं क्योंकि तो मैं कोई नई धारणा देना चाहता हूं न कोई नया चौक देना चाहता मेरा काम एक जगाने वाले के काम से ज्यादा नहीं किसी के घर के द्वार के सामने चिल्ला हूं कि बाहर सूरज निकला तो महाकंधेरे में बैठे और कोई उसे बांधे हुए नहीं है वो बैठा है तो बंधा है यानी बंधा हुआ होना हमारा ही निर्णय है एक सेकंड में टूट सकता है एक सेकेंड की भी जरूरत नहीं तो दुनिया में अब ऐसे ऐसी बात एक एक घर एक एक आदमी तक पहुंचाने की जरूरत है जो उसे सिर्फ घर के बाहर की खबर हम दिलाते हैं और जब भी दुनिया में कोई जिनको हम सच में शिक्षक कहें पैदा हुए हैं तो उन्होंने कुछ और नहीं किया उन्होंने सिर्फ खिलाने का जगाने का बाहर बुलाने का काम का किया उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिए कोई शास्त्र नहीं दिए क्योंकि सब शास्त्र सब सिद्धांत भीतर रखने का काम करते हैं वो फिर धारणाएं बन जाती तो पुरानी धारणा छोड़कर कोई नई धारणा नहीं दे देनी नहीं ये ख्याल ये स्मृति ये अवेदन देनी है कि किसी धारणा की मनुष्य को जरूरत नहीं और ये साहस देना है कि तुम जियो और तुम भयभीत मत हो जीवन से जीवन तुम्हें जहां ले जाए तुम निर्भर हो के जाओ और जीवन हर जगह तुम्हें कीमती अमर देखा और जहां जहां सारी दुनिया कहती मत जाना रुकना अगर जीवन कहता हो तो वहां भी जाना क्योंकि वहां से गुजर के भी तुम दूसरे आदमी होकर निकलोगे तुम तो वही आदमी नहीं रह जाओगे और अगर कुछ गलत है तो वो गलत गिर जाएगा तुम्हारे अनुभव से और जो गलत अनुभव से न गिरता हो तो वो और किसी तरह गिर ही नहीं सकता तो जीवन को उस रूप में अनुभव करना और सारा भय छोड़ इसी तरह का मैं शिक्षण चाहता हूँ जो नई धारणा न देता हूं जो सिर्फ जीने की हिम्मत बल आकर्षण चुनौती निमंत्रण देता हो धारणा न देता हो कि तुम ऐसे जीना बल्कि जीने का निमंत्रण देता हो कि तुम जीना तो पूरी तरह जीना हो तुम कि छोड़कर जीना और अगर तुम पूरी तरह जीने का ही सिर्फ ध्यान रखे तो जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाएगा जो सार्थक है वो बढ़ता चला जाएगा वो गहरा होता चला जाएगा इसका मतलब आचार्य ये है की तो जिस तरह तो से इकोनॉमिक में एक इश्यू ऐसा होता है जिसे तो ला फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है तो आदमी के माइंड को भी हम उस ला फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट पे पहुँचा दें दे जहाँ वो फिर से वहाँ जागृत हो जाए और उसमें अवेकनिंग आ जाए और समझने लगे ठीक है असल में आज भी वहाँ ही गया है आदमी वहाँ पहुंच ही गया है जहाँ से उसमें जागरण आ सकता है सारी मनुष्य चेतना वहां पहुंच गई है, जहाँ शास्त्रों की खोल बोझ हो गई है। और जहाँ गुरु पत्थर की तरह हो गए जो छाती पर रखे हुए और जहाँ सब धारणाए प्रत का बन गई मनुष्य की चेतना उस जगह पहुंची गई है और आज इस बात की बहुत सरलता से संभावना है की आदमी इतना तड़फ रहा है जीने के लिए क्योंकि जीने के सब साधन जुटा लिए अब वो भ्रम भी टूट गया है वो भ्रम भी टूट गया कि धन नहीं तो जीएंगे है तो जियेंगे कैसे धन भी और पता चलता है कि जीना कुछ और ही बात है जो सिर्फ होने से नहीं होती, सोचते थे बड़ा मकान नहीं होगा तो जी कैसे बड़ा मकान भी अब सवाल है सब साधन विज्ञान ने जुटा दिए आदमी ने जो मांग की थी कि ये चाहिए जीवन के लिए वो सब इकट्ठा हो गया और अभी मुश्किल खड़ी हो गई क्योंकि जीवन को पता नहीं चलता कि कहाँ पहली दफ मनुष्य उस जगह पहुंची जहाँ क्रांति हो सकती है यानी पहली दफे बुद्ध या क्राइस्ट जैसे लोगों की बात सार्थक होने के करीब आई बुद्ध और क्राइस्ट समय के पहले पैदा हुए लोग जो उस वक्त चिल्लाए हैं जबकि बहुत कम लोग सुन सकते हैं उनको क्योंकि बहुत से लोग ऐसी छोटी चीज में जीवन खोजने के लिए मजबूर है तो वो कहाँ फिक्र करे इस बात की और जीवन क्या है रुटी नहीं तो जीवन क्या होगा आज मनुष्य उस जगह पहुंच गई जहाँ एक एक मौलिक क्रांति म्यूटेशन ऑफ माइंड होने की संभावना है जहाँ की पूरी मनुष्य चेतना बदल जाए तो इसलिए बहुत पुकार लगाने की जरूरत है और एक एक घर के छप्पर पर तो खड़े होके चिल्लाने की जरूरत है क्योंकि तो जहां भी आदमी परेशान है वो परेशानी के क्लाइमैक्स पे पहुंच गया और अगर वो वहां जाता नहीं है तो मरेगा इसलिए दुनिया में आत्महत्याएं बढ़ रही है पागलपन बढ़ रहा है चिंता बढ़ रही क्योंकि जहाँ आदमी खड़ा है वो जगह नहीं रह गई और अगर कोई पुकार नहीं मिलती हो, कोई चुनौती नहीं आती और कोई खबर नहीं आती तो वो सा जाएगा, मर जाएगा वहाँ वो जीना नहीं चाहेगा यानी इतना पक्का हो गया की आदमी जैसा है अब वो वैसा जीने को राजी नहीं है तो उस तकलीफ में बढ़ गया है इसलिए वो जगह आ गई जहाँ पुकार सुनी जा सकती है और ये आने वाले पचास वर्ष मनुष्य जाति के बहुत है। इनका मूल बहुत अद्भुत इतना समय कभी भी नहीं था मनुष्य जाति के लिए तो कि इस से सुनी जा सकती है क्योंकि वो बात छूट गई है कि जिससे हम स्वीकार किया था उससे आनंद मिल सकता है, वो बात खत्म हो गई है अब किससे आनंद मिल सकता है इसकी पहुंचाने की जरूरत है तो कि सारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जीवन के चुनौती एक चैलेंज देता हो विद्यार्थी वहां से जब लौटता हो विश्वविद्यालय से तो जीवन जीने का एक निमंत्रण लेके लौटता उसके बहु रूपों में प्रेम में मित्रता में संबंधों में खोज में आविष्कार में चिंतन में मनन में ध्यान में सब तरफ निमंत्रण लेके लौटता हो कि सब तरफ घुसना है सब तरफ खोजना है एक अन्वेषण का भाव भर लेके लौटता तो ले नहीं तो जैसा आपने पूछा रेडीमेड कोई धारणा काम नहीं करती कभी नहीं काम करती कोई बंदी बनाई धारणा कभी काम नहीं करती कर नहीं सकती क्योंकि वो आपको दूसरे के हाथ से मिलती है ना आप चुनौती से गुजरते ना आप खोज से गुजरते ना संघर्ष से गुजर ना हार जीत सुख दुख से गुजरते ना चिंता से गुजरते आपको भी वो तो मुफ्त मिल जाती है और उसके मिलने का मूल्य ही तब था जब आपने उसके लिए वो सारा श्रम वो सारी पीड़ा वो सारी सफरिंग झेली होती तभी उसमें अक था तभी उसका मूल्य वो मुफ्त नहीं का ना हो सकता है वही धारणा आप खोजें लेकिन रेडीमेड लेने का कोई उपाय नहीं प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन का सत्य स्वयं ही खोजना पड़ता है तो शिक्षा ऐसी हो जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सत्य खोजने के लिए सिर्फ पुकार देती हो कोई बंदी धारणा धारणाएं देते हो धरना भेज देती हो कि तुम ये लेके चले जाओ तुम्हें जीवन मिल गया। अभी तक वो ऐसे ही हो रहा है हम सब बातें सिखा देते है हम कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ते जो अंक छोड़ दे जहाँ खुद व्यक्ति को सीखना पड़ता निश्चित ही कुछ बातें सिखानी होंगी पड़ेंगी रास्ते पर बाएं चलना कि दाएं चलना सिखाना पड़ेगा और केमिस्ट्री फिजिक्स और गणित भी सिखाने पड़ेंगे और भूगोल हिस्ट्री भी सिखानी पड़ेगी ये कोई व्यक्ति अपने दिन खोज नहीं लेगा, ये सब सिखाई जाए लेकिन जीवन नहीं सिखाया जाए जीवन के बाबत धारणा ही न दी जाए जीवन के बाबत सिर्फ खोज का अन्वेषण का जिज्ञासा दी जाए इंक्वायरिंग माइंड पैदा किया जाए सब सिखा दो जो व्यर्थ है उसे सिखा देने में कोई ऐसा नहीं वो दूसरे से सीखना पड़ता है वो हमें से उधार होता है। लेकिन जो जीवन का परम मूल्य है जो प्रत्येक को साक्षात्कार स्वयं करना है वो सिखाओ। वो सिखाओ ही मत। उसके बाबत प्रश्न जगाओ उसके बाबत चर्चा जगाओ उसके बाबत हवा पैदा करो संदेह पैदा करो खोज पैदा करो बस इतना ही करो विश्वविद्यालय से एक लड़का दिमाग में एक ख्याल लेके आए की जीवन को खोजना है मुझे और ऐसे ही नहीं मर जाना इन तो व्यर्थ हो गए मेरे जीने का कोई ऐसा वो सब सीख के आए जीवन अन सीख कर जाए वो वो सीखे खोजे खुद